ना। एको श्यति धीरास्ते शांति तो इसकी ये तीसरा पद समान है क्या ते पर संत धीरा शाम सुखम शास्त्रम यहाँ पर शांति शास्वती ऐसा है अर्थ एक ही है दोनों का नहीं नहीं नित्यम इसका मंत्र तो पहले नहीं आया है ना इसकी जो दुटी पंक्ति है उसकी समानता है तो भी मंत्र के साथ ऐसा है, कहते हैं निना चेतन चेतना बहूना यम तत्मस्थ ये अन्पश्य धीरा ताति शाश्वती न इतरषा ताति शाश्वती न इतरषा देखो अलग अलग नित्य नाम चेतना चेतना नाम ठंत पदों को देखना कौन कौन दे है नाम चेतना नाम बहुना और प्रथमांत नित्य चेतना एक यही है ना अन्य लगाइए यह नित्य चेतना एक नित्या चेतना एक नाम बहु नाम चेतना नाम कामान विधात विदातीत्या बहूना चेतना कामान विदधा ये धीरा आत्मस्थम तम उन्नप्यीरा आत्मस्थम तम अनुपस्य शांति इतरेश देखिए यहाँ जो परमात्मा के वाचक प्रथमांतपन है निचेतना एक और जीवात्मा के वाचक बहुवचनापन है निम चेतना बहुना यहा नित्या चेतना एक नित्याना चेतना नाम बहु नाम का मान विदाती है जो नित्य चेतन एक नित्य चेतन एक कौन परमात्मा परमात्मा कैसा है नित्य है चेतन है और एक जो नित्य चेतन एक परमात्मा नित्या नाम चेतना नाम बहु नाम नित्य चेतन बहुत आत्माओं को नित्य चेतन बहुत आत्माओ को ये नित्या चेतना नाम बहु नाम ये आत्मा की वाचक सब आत्माएं कैसी हैं नित्य है चेतन है और बहुत है नित्य चेतन बहुत आत्माओं को कामानी कामान करते अभीष्ट पदार्थ अभीष्ट पदार्थों को प्रदान करता है अभीष्ट पदार्थों को जो नित्य चेतन एक परमात्मा नित्य चेतन बहुत आत्माओं को अभीष्ट पदार्थ प्रदान करता है अभीष्ट पदार्थ देता है ये धीरा जो मुखुगण आत्मस्थम तम आत्मा में स्थिते तम करते परमात्मा नम आत्मा में स्थित उस परमात्मा को जो परमात्मा है ये धीरा जो मुख आत्मस्थम तम आत्मा में स्थित उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं तेषा शाश्वती शांति उनको सा, उनकी शास्वती शांति होती है शास्वती शांति का था मोक्ष उनका मोक्ष होता है इतने सामना अन्य को शाश्वत शांति नहीं होती है अन्य का मोक्ष नहीं होता है ऐसा कहते हैं देखो यह श्रुति जो है ना यह श्रुति किसमें प्रमाण है जीव और ब्रह्म के भेद में आत्मा और परमात्मा के भेद में प्रमाण है ना क्यों तो नित्या नाम चेतना नाम बहु नाम ये जीव को कह रहे हैं और उससे भिन्न के लिए हाँ नित्या चेतना एका तो यह श्रुति आत्मा और परमात्मा के भेद में प्रमाण है और जो आत्माएं हैं जीवात्माएं हैं उनके भी पारस्परिक भेद में प्रमाण है उनके भी पारस्परिक आत्माएं भी अनेक हैं परस्पर में भिन्न है इसमें भी प्रमाण है सुखी है लगाइए जो नित्य चेतन एक परमात्मा नित्य चेतन बहुत आत्माओं को अभीष पदार्थ प्रदान करता है जो धीरा आत्मा में अपने अंतर्यामी रूप से स्थित उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं उनको साक्षात शांति अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है अन्य को नहीं और ज्यादा विस्तार समझना हो ना इसका स्पूर्ति इस का व्याख्यान इससे संबंधित और विशेषता वेदांत में जीवात्म विवेचन प्रकरण में देखिए आत्माओं का पारस्परिक भेदात्मा का परमात्मा से भेद वहाँ इस स्पूर्ति का भी खूब किया गया है चलिए अगले पेज पे देखोगे अगले पेज पर नीचे का अनुच्छेद कुछ विद्वान इस फ्रुति में मिल जाएगा नित्यो अनित नाम ऐसे पाठ अंतर की कल्पना करते हैं बात है ना जब नित्यो नित्या नाम ऐसा पाठ है तो परमात्मा कैसा है नित्यों में नित्य है नित्यों में तो आत्माएं कैसी नित्य है परमात्मा भी नित्य है दो नित्य हो गए ना तो दो नित्य होने से कहते हैं अद्वैत की हनी हो जाती है इसलिए यहाँ पर पाठ क्या मानना चाहिए अनित्या अनित नित्य है परमात्मा कैसा है अनित्यों में नित्य हैं, हाँ शंकर वास्तव में ऐसा बहुत सारे लोग अनितों में नित्य है उसको कहते हैं जीव जीवा अनित में नित्य हैं नित्य वस्तु एक ही है नित्य वस्तु एक ही है चलिए कुछ विद्वान इस प्रति में नित्य और नित्य नाम ऐसे पाठांतर की कल्पना करते हैं उनके अनुसार जीवात्मा एक ऐसी में अनित्य है वह उचित नहीं क्योंकि वैसा पाठ मानने पर भी उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता क्यों आगे पार्थ क्या पाठ है चेतना नाम क्या है नित्यो नाम तो नित्यो नित्या नित्यानाम अनित नाम दोनों प्रकार का पदच्छेद्याकरण की दृष्टि से लेकिन चेतनशेतना चेतना नाम यहाँ अचेतना नाम पदच्छेद कर सकते हैं क्या तो यहाँ तो फिर क्या है कि चेतन तो बहुत मान्य ही पड़ेंगे और जब चेतन बहुत मान्य पड़ेंगे तो चेतन कभी भी अनित्य नहीं हो सकता है चेतन कभी भी चेतना नाम इस बहुवचन के बल पर चेतन अनेक मानने पड़ेंगे चेतन कभी अनित्य नहीं हो सकता है इसलिए तो अनित्या ऐसा पाठ मानना उचित नहीं है चेतना नाम इसमें हां अधिक है सुधार लो यहां वे अचेतना नाम ध्यान देना ऐसा मानने पर भी उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता क्योंकि आगे चेतना नाम यहाँ भी बहुवचन है यहाँ वे अचेतना नाम ऐसे पाठांतर की कल्पना कर पाएंगे नहीं, नहीं कर सकते न तो चेतना नाम इस बहुवचना पद से चेतन अनिशित होते हैं चेतना नाम इस बहुचनान पद से चेतन और चेतन नित्य ही होते हैं, अनित नहीं अतः अनित्या नाम इस पाठांतर की कल्पना अनार है है, ना अर्थ नहीं है अब देखना कि जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत चेतन आत्माओं को अनेक चेतन आत्माओं को अभी फल प्रदान करते है उसके लिए ही आवेदियों को परमात्मा कर्म योगियों को कर्म का स्वर्गादी अभिष्ट कर्म योगियों को कर्म का फल स्वर्ग आदि पदार्थ प्रदान करते हैं ज्ञान योगियों को ज्ञान का फल ब्रह्मात्मा का आत्मा का साक्षात्कार प्रदान करते हैं और ब्रह्म विद्यानिष्ठ योगियों को परमात्मा साक्षात्कार से मोक्ष प्रदान करते हैं तो सब कुछ वही देते है ना अपनी आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित उस सर्व प्रदाता परमात्मा का जो साक्षात्कार करते हैं उसको शाश्वत शांति प्राप्त होती है शाश्वत शांति कर्त क्या होता है हमेशा रहने वाली शांति अर्थात मोक्ष नाम, चेतना चेतना नाम, एको निो नेतनचेतनाको बहूना काम सामत्मस्थम येपश्यती धीरास्ते शांति शाश्वती नेतरेशेतना एक बहूना यहाँ विदधा कामान तम आत्मस्थ ये अन्पस्य धीरा शाश्वती न इतरी देखिए निचेतना यचेतना एक यहाँ निचेतना बहूना येतना नित्या चेतना नाम नाम नित्या चेतना चेतना बहूना कामान ये धीरा आत्मस्थम तम शांति ईश्वरेश न यह नि चेतना एका जो नित्य चेतन एक परमात्मा नित्याम चेतना नाम बहु नाम नित्य चेतन बहुत आत्माओं को कामान विदराती अभी फल प्रदान करता है ये रहा जो मुख्यो गण आत्मस्तम तन अपनी आत्मा में स्थित उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं तेजाम सासुटी शांति उनको शाश्वत शांति अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है इधर सामना अन्य को शास्वत शांति प्राप्त नहीं होती है भाषण में देखो नित्या चेतना एक यो संतन एक ही होते हुए नित्य चेतन एक ही होते हुए बहुत नित्य चेतनों को अपेक्षित अपेक्षित कामान का त्यार्थ है अपेक्षित अर्थान मतलब क्या है कि अभिष्ट पदार्थ अपेक्षित पदार्थों को अनायास अनायास प्रदान करता है मतलब बिना श्रम के प्रदान करता है, उनको देने में कोई श्रम नहीं होता है ये मतलब है ना अनायास प्रदान करता है ऐसा हाँ। तम आत्मस्थम आत्मा में स्थित उसका जो साक्षात्कार करते हैं, उनको साक्षात शांति प्राप्त होती है अन्न को स्वास्थ्यकार कहते अर्थ इसका स्पष्ट इसलिए नहीं कहते हाँ हम्म परमं सुखं कथम नु तदिजानी तत्त मनिर्देश्यम परमं कथम् खम कथम नु तत्जानीया कि उ लगाइए सुखम् तत् एतत् इति मन्यन्ते परमं तत् तत् मन्यन्ते। में तड़ को तड़ रखना चाहिए ऐसा तत्त मनतेज ने बताया नहीं तो जहाँ अच्छे होता था मैं जस्ट करके लिख देता था है ना? अब उसका मैं ध्यान रखता हूँ अनिर्देश परम सुखम तत्त मनतेम कथम नु बीजानी तत्म उ भाती व विभाति तत्म उ भाती व विभाति अनिर्देशम अनिर्देशम का अर्थ है अलौकिकम मतलब जिसका निर्देश किया जा सके निर्देश किसका कर सकते हैं लौकिक वस्तु का निर्देश के योग्य कौन होगी लो लौकिक वस्तु मतलब या ऐसी है या इसके समान है इस प्रकार किस वस्तु का निर्देश हो सकता है अलौकिक का या इसके समान है या ऐसी है या वैसी है तो किस तो इस प्रकार निर्देश किस वस्तु का होता है इसलिए यहाँ पर निर्देशम कर होगा लौकिक वस्तु और निर्देश होगा उससे भिन्न अलौकिक वस्तु अन्य अलौकिक परम और सुखम ब्रह्म, तथ है अलौकिक निरस्त आनंद रूप ब्रह्म प्रत्यक्ष है ब्रह्म कैसा है हाँ प्रत्यक्ष है ऐसा मनते ऐसा ये ध्यान देना ये अभी तक तो ऊपर धर्मराज का धर्मराज बोल रहे थे ना अब ये शंका ये चौदहवें जो चौदहवा मंत्र जो है नचकेता बोल रहा है ये नचकेता का वाक्य है नचकेता क्या कहता है कि अलौकिक निरत आनंद रूप ब्रह्म प्रत्यक्ष है कि ऐसा मनयंत्र ऐसा आप जैसे ब्रह्मदर्शी महापुरुष मानते हैं हाँ ऐसा आप जैसा ऐसा इति मतलब इस प्रकार आप जैसे ब्रह्मदर्शी महापुरुष मानते हैं किस प्रकार आप जैसे ब्रह्मदर्शी महापुरुष है? मानते हैं कैसे किस प्रकार मानते हैं कि अलौकिक आनंद रूप ब्रह्म प्रत्यक्ष है ब्रह्म प्रत्यक्ष है ऐसा कौन मानता है ब्रह्मदर्शी व्यक्ति आप जैसे ब्रह्मदर्शी महापुरुष मानते हैं कि वो प्रत्यक्ष है जिसको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही मानने का पता अज्ञानी के लिए नहीं कहा ऐसे आप जैसे ब्रह्मदर्शी महापुरुष मानते हैं कि ब्रह्म प्रत्यक्ष है कथम ये देखना कथम नुह बिजानी कथम नु बिजानी पर हम कैसे जाने हम कैसे हाँ कथम नु मतलब हम सब कैसे जाने नु करते में है कि हम सब कैसे जाने तथा हो गया हम सब कैसे जाने तत्कर्थ व्रम्ह की मुँति की मुह करते क्या व्रम्ह क्या सामान्य रूप से प्रकाशित होता है भाती कर्थ हुआ सामान्य रूप से प्रकाशित होता है प्रकाशित होता है हम कैसे जाने वह ब्रह्म क्या सामान्य रूप से प्रकाशित होता है अथवा विशेष रूप से प्रकाशित होता है पहले तो ये बोला हम कैसे जाने जानने का तरीका फिर पूछता है क्या वो जो सामान्य रूप से प्रकाशित होता है क्या वो सामान्य रूप से प्रकाशित होता है अथवा विशेष रूप से प्रकाशित होता है सामान्य रूप से प्रकाशित होगा तो सामान्य रूप से जान पाएंगे विशेष रूप से प्रकाशित होगा तो विशेष रूप से जान पाएंगे ऐसे प्रश्न उठा रहा है और देखो इसकी व्याख्या भी देख लो ये देखना निर्देश्यम जिसका लौकिक पदार्थों के समान निर्देश किया जाए या ऐसा है वह वैसा है है ना उस वस्तु को क्या कहेंगे हाँ और जो लौकिक तो तो तो पदार्थों के निर्देश जाओ लौकिक पदार्थों के समान जो निर्देश के योग्य नहीं है उसे क्या कहेंगे अनिर्देश्य तो अनिर्देश्य का हो गया अलौकिक या इतना है इस प्रकार परछिन्न का निर्देश किया जा सकता है तो अनिर्देश का क्या होगा अलौकिक तो और देखो आगे अलौकिक आनंद रूप ब्रह्म प्रत्यक्ष है यही था ना? है ना अलौकिक आनंद रूप ब्रह्म कैसा है अलौकिक निरस्य आनंद रूप ब्रह्म प्रत्यक्ष है ऐसा आप जैसे ब्रह्मदर्शी महापुरुष मानते हैं और देखिए अनिर्द्य अलौकिक आनंद रूप ब्रह्म प्रत्यक्ष है मतलब हाथ में रखे हुए आमले के समान प्रत्यक्ष हाथ में रखा हुआ आंवला हो तो कितना सुगम है उसको जानना करता था आमला ब्रह्म हाँ यही तो बोलते हैं है कि आमला लगता है कि सुलभ फल रहा है किसी जमाने में हर जगह सुलभ रहता था इसी ऐसा बोला अभी तो आलू सुलभ है नहीं पहले वन क्षेत्र अधिक होते थे ना वन क्षेत्र अधिक होते थे तो ये सब फल सुलभ हो जाते थे अब तो दिन प्रतिनिधि ये आए थे कृषि योग्य भूमि में मकान बंदी के ले जाते हैं क्या था आगे चलकर तो भारतीय नहीं है वो बाहर से आजा हुआ है इसलिए देखो जगन्नाथ भगवान को उसका अर्पण नहीं होता है आलू का जगन्नाथ भगवान को भी आलू नहीं अर्पित होता है दे हैं? आगे। आगे। ना? हाँ और देखो अनिर्देशम की जगह निर्देशम भी पाठ है देखेंगे वही पर अब निर्देशम मानकर अर्थ किया जाता है निर्देशम पाठ मानकर अर्थ किया जाता है निरत आनंद रूप ब्रह्म फिर अलौकिक शब्द नहीं रहेगा ना जब आपका निर्देश अनिर्देशम करके क्या किया था अलौकिक और अनिर्देशम की जगह निर्देश्यम पाठ हो गया तो अलौकिक अर्थ तो नहीं आएगा ना अच्छा बात नहीं आती थोड़ा करके क्या किया था और जब अनिर्देश्यम की जगह निर्देश्यम पाठ मानेंगे नहीं तो निर्देश कार्य अलग करते हैं ना अलौकिक अर्थ नहीं होगा चलिए देखना निरस्य आनंद रूप ब्रह्म एतरी निर्देश्यम एक तो एतर हो जाएगा ऐसा मतलब कर्तल में स्थित आमले के समान निर्देश से हम करते निर्देश करने योग्य या देखने योग्य कर्तल में स्थित आमले के समान निर्देश करने योग्य है या प्रत्यक्ष है ऐसा ब्रह्म साक्षात्कारी महापुरुष मानते हैं पर जो रूप आदि से रहित देखो है क्या की रूप आदि से युक्त वस्तु को जानने का स्वभाव सबको बना हुआ है हम लोगों का मन कैसा है फिर जो रूप आदि से युक्त है उसको जान पाते हैं और जो रूप आदि से रहित परमात्म स्वरूप है उसको मैं कैसे जानू क्योंकि जो वस्तु प्रकाशित होती है उसी को जाना जाता है प्रकाशित होती है प्रकाशित होने वाली मतलब ज्ञात होने वाली प्रकाशित होने वाली वस्तु को जाना जाता है घटादी पदार्थ किससे प्रकाशित होते हैं ज्ञान से है ना ज्ञान से जो ज्ञात होते हैं घटादी पदार्थ ज्ञान से प्रकाशित होते हैं और अपनी आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है नहीं स्वयं प्रकाशित है ना अपनी आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है अच्छा आत्मा और देखना ज्ञान से भी जानते हैं स्वयं प्रकाशित भी है तो घटारी पदार्थ तो ज्ञान से जाने जाते हैं और अपनी आत्मा फिर भी स्वयं प्रकाश तो है नहीं हमें जो वस्तु है उसको आप बदल सकते हैं क्या स्वयं प्रकाश तो है ही है वो स्वयं प्रकाश नहीं होगी तो जड़ हो जाएगी तो जड़ो घट को भी ज्ञान से जानते हैं उसको भी ज्ञान से जान देंगे तो बराबर ही तो हो जाएगा हुआ चेतन मान नहीं स्वयं प्रकाश है चेतन होने से वो स्वयं प्रकाश है ऐसा चेतन होने से स्वयं प्रकाश है ऐसा समझेंगे अब ध्यान देना कि यदि ब्रह्म प्रकाशित होता तो उसे भी जान सकते तो निककेता इस अभिप्राय से पूछता है कि क्या वो सामान्य रूप से प्रकाशित होता है अथवा विशेष रूप से प्रकाशित होता है मिलेगा अब यहाँ पर कुछ और देखेंगे या ये जो प्रश्नवाचक लगे मिलेगा क्या हुआ ब्रह्म रूप से प्रकाशित होता है हो गया मिला अथवा विवाद का क्या अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित होता है अब ये अब दूसरा पक्ष आ रहा है दूसरी तरफ से अर्थ आ रहा है अथवा क्या हुआ ब्रम भाती अर्थ है प्रकाशित होता है सामान्य नहीं लगाया अथवा वह ब्रम प्रकाशित होता है और प्रकाशित होने पर क्या हुआ विभा का क्या अर्थ किया विशेष रूप से प्रकाशित होता है ध्यान देना पहले और दूसरों में अंतर क्या है पहले क्या था भाती वाह विभा क्या था भाती वाह भा, मतलब भा भा, भा। भाती अर्थ प्रकाशित होता है और फिर वाह का क्या अर्थ अथवा विशेष रूप से प्रकाशित होता है पहले जो प्रकाशित होता है ना सामान्य रूप से प्रकाशित होता है जोड़ा जा सकता है कोई दोस्त नहीं बात है इसलिए क्या ब्रह्म सामान्य रूप से प्रकाशित होता है वह मतलब अथवा विशेष रूप से प्रकाशित होता है तो कितने पक्ष हो गए अब क्या तीन पक्ष कर देंगे जो अथवा क्या हुआ ब्रह्म भाती भाती करते प्रकाशित होता है चाहे सामान्य जोड़ सकते हैं और प्रकाशित होने पर क्या हुआ विभाती विशेष रूप से प्रकाशित होता है दूसरा पक्ष हो गया अब वाह का अन्वय बिल्कुल आखिरी में कर देंगे अथवा विशेष रूप से प्रकाशित नहीं होता है तीसरा पक्ष बना लिया वाह को अलग करके यह रंध रामोस्वामी का है तो नहीं नहीं तो मतलब विशेष रूप से से नहीं प्रकाशित प्रकाशित होता होता है सामान्य रूप है पहला है प्रकाशित हो। होता विशे है होता पहला है प्रकाशित होता है और, और प्रकाशित होने पर भी क्या हुआ विशेष रूप से प्रकाशित होता है अथवा नहीं होता है सामान्य जितने चलिए अभी देखो उसमें देखते है विशेष रूप से प्रकाशित होने पर भी मैं उसे स्पष्ट रूप से जान सकता हूँ अन्यथा विशेष रूप से प्रकाशित होने पर ही विशेष रूप से जान पाएंगे अन्यथा नहीं या नजकेता के प्रश्न का सार है तो इस मंत्र में जो है यह क्या है कि भाती है ना क्या वो परमात्मा प्रकाशित होता है तो इस मंत्र से जो निरूपित की जा रहे निरूपित किया जा रहा है प्रकाश वो अपने आश्रे विग्रह का बोध कराता है मतलब जो परमात्मा प्रकाशित होता है तो यहाँ दीप्ती अर्थ लेंगे तो वह विग्रह का होगा आगे देखेंगे वेदाहम एक पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद मैं प्रकृति मंडल से तम होता है। तम पर तम करता है तमो गुण पर उपलक्षण है तो त्रिगुणात्मक से पर या प्रकृति मंडल से पर तमसा पृस्टा प्रकृति मंडल से पर आदित्य वर्णम आदित्य के समान भास्वर वर्ण वाले एक महानतम पुरुषम वेद इस महान परमात्मा को जानता हूँ महान परमात्मा को तो ज्ञानी महापुरुष साक्षात् कह रहे कि मैं जानता हूं उसको अच्छा मतलब मैं उसको जानता हूँ आदित्य के समान भास्करूपम कल्याण तमम तत्मी आपका जो कल्याण कारक दिव्य मंगल विग्रह उसे मैं देखता हूँ ईसावास में आया था सदैव रूप रूप आए कि सदा एक रूप विग्रह को धारण करने वाले भगवान है और इसी के कट में आया था अंगुष्ट मात्रा पुरुषा अंगुष्ट मात्र परिमाण वाले भास्कर विग्रह को धारण करने वाले परमात्मा है आया था ना अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा ज्योतिरुवाधुम का ज्योतिरु हाँ तो भास्कर विग्रह वाले तो दिव्य मंगल विग्रह उपासकों के ध्यान का आलम्बन होता है तो उससे विशिष्ट परमात्मा निरस्त दीप्तिमान होकर प्रकाशित होते हैं विग्रह से विशिष्ट परमात्मा निरस्त कांतिमान होकर प्रकाशित होते हैं वे सूर्यादी के तेज के आच्छादक हैं। आच्छादक करते अभिभावक जब परमात्मा का दर्शन होता है तो सूर्य का तेज अभिभूत हो जाता है।, होना मतलब दब, दबा जैसा रहता है और कारण है और अनुग्राहक है कौन परमात्मा दबना यहाँ अर्थ है दबना दबना ऐसा अब जैसे की देखो अभी रात में चंद्रमा रहता है का प्रकाश मालूम होता है और दिन निकल जाएगा तो चंद्रमा का प्रकाश हो गया अभिभूत हो गया ऐसा तो देखना तो कि प्रकाशित होते हैं कारण हैं और अनुग्राह हैं इसे कहा जाता है मन्यन्ते परमं परमं कथम् तत् इति खम कथम नु तीजानी तत्त मदेष्यम परम सुखम कथम नु तीजिया कि अभी यहां पर हम बता रहे हैं आपको अच्छा थोड़ा चीज खींचताच करके लगा दू वस में चीज खींचताछ कैसे करना पड़ेगा जब इन्होंने अलौकिकम लिख दिया है तो ऐसा लगाना निर्देश्यम परमम सुखम निर्देश्यम परम सुखम तत्त मनयंते का पहला हमारा पाठ तो अनिर्देश ना हाँ। नीजर नीजर था नहीं निर्देश्यम पाठ निर्देश है ना हाँ निर्देशम पाठ वही वही बता रहा हूँ देखो देखिए बता रहा हूँ निर्देश्यम परम सुखम तत एतत इति मन कथम नु विजानीयाम तत किम भाति वा विभाति उभाती वा वैसे सीधा तो होता है निर्देश्यम का निर्देश करने, तो निर्देश करने योग लौकिक पदार्थ होते है ना। पर यहां का किया है ना तो फिर अच्छा इसको ऐसा समझेंगे आप आप अपरिन्न निर्देश करने के योग्य क्या यह अपरिश्न है नहीं तो एम तो मुझे नहीं नहीं एक मिनट तो नहीं बाद में आया है लग गया है। नहीं लग गया तब तो सीधा है लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। नहीं लिखने में तो क्या तो लिखेंगे अच्छा चलिए आपकी बात मान करके हम वही करते हैं आपको कहने का मतलब है उनसे त्रुटियाँ रह गई है लिखने वालों से तो वो इसी मान लो नहीं उनकी त्रुटी नहीं है तो वो ठीक है।, है का ठीक है लेकिन व्याख्या करो को भाषण का जो भाषण में उद्धृत किया है ना चलो वो इसी मान लिया हमने अनिर्देश मान लो क्या अनिर्देश हो गया अलौकिक और परम कर्थ क्या हुआ परमम सुखम कर दुआ परमानंद रूप परम सुखम का क्या हुआ और तथ का क्या अर्थ हो गया भ्रम अलौकिक परमानंद रूप ब्रह्म का अर्थ है हाथ करतल आमलक कर्तल करतल अपरोक्षम अप्रोक्षम तो कैसा कर्तल अपरोक्षम आमलक वोक्षम भवाद्र निष्पन्द योगे देखिए कि, कि अलौकिक आनंद रूप ब्रह्म में हाथ में रखे हुए आमले के समान अपरोक्ष है ऐसा आप जैसे निष्पन्द योग वाले जिनका जिनका भक्ति योग निष्पन्द हो गया है तो ऐसे महापुरुष मानते हैं हाथ में रखे मामले के समान अपरोक्षे, आप जैसे निष्पन्न योग वाले या ब्रह्मदर्शी महापुरुष मानते हैं अनिर्देश मानकर ही मान लगा लो तो एतद कर अपरो निर्देश मानेंगे तो निर्देश में फिर यह है कि ये अलौकी कर्त का या तो अध्ययन करो अथवा निर्देश में यह करो कि परिच्छिवे अपरिन्नवे निर्देश करने के योग्य क्या अलौकिक करने के योग्य हाँ ऐसा करके लगेगा अलौकिकत्व या फिर अलौकिक करने के योग्य ऐसा थोड़ा सीखना पड़ेगा सीखना पड़ेगा आगे ध्यान देना कथम रूप आदिहीन की रूप आदि से रहित कौन है ब्रह्म रूप नशेषणों से रहित ब्रह्म है कि रूप आदि गुणों से रूप आदि गुणों से रहित ब्रह्म को जानने में असमर्थ मनवाला रूप आदि से रहित तो वस्तु को जानने में समर्थ मन होता है लोगों का तो रूप आदि से रहित तो ब्रह्म को जानने में असमर्थ मन वाला मैं उसको कैसे जानूं मैं उसको जानूं। अब किमु भाती तत्कर्त है ब्रह्म में किम भाती क्या कांति मत्वेन प्रकाशित होता है कांति युक्तत्वेन मतलब क्या हुआ कांती दीप्त मतवे करते है दीप्ति मतवेन मतलब दीप्ति युक्त दीप्ति से प्रकाशित होता है क्या वो दीप्ति मत कांति मतवेन प्रकाशित होता है और तत्रापी है कि कांति तथा प्रकाशित होने पर कांति मतवेन प्रकाशित होने पर और विभाति अर्थ है, विस्पष्टम है, से होता है।, है।, है। भाती विभा हो गया अववा कर्थ करतेजो अंतर संवलनाथ की अन्य तेज से मिश्रित होने के कारण अन्य किसी तेज से मिश्रित होने के कारण निकाशित है स्पष्ट प्रकाशित नहीं होता है ऐसा प्रश्न हो गया तो पहला क्या है कि की से प्रकाशित होता है मतलब अपनी कांति से युक्त होकर प्रकाशित होता है क्या अपनी कांति से युक्त होकर एक पक्ष हो गया और दूसरे में क्या मतलब अपनी कांति से युक्त होकर प्रकाशित होने में भी तो प्रकाशिक होने पर भी प्रकाश से स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है तीसरा पक्ष है कि अन्य तेल से मिलने के कारण या अन्य तेल मिश्रित होने के कारण स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं होता है अन्य जो से प्रकाशित नहीं होता है अन्य तेल तो उसका तेज हो गया परमात्मा का उससे अतिरिक्त का तेज से अंतर है ना उससे अन्य तेज हिंद का तेज मतलब पक्ष में क्या है कि अन्य होने के कारण स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं होता है तो स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं होता है तो आप कह सकते हैं सामान्य रूप से प्रकाशित होता है जब हो जाएगा, तो, तो, तो अपने प्रती होगा मिली हुई प्रती होगी ना जिससे तीसरा पक्ष अलग हो गया पहले पक्ष से पहले पक्ष से तीसरा पक्ष अलग हो तेज और मतलब तेज से अभूत होने के कारण स्पष्ट प्रकाशित नहीं होता है तो होने कारण से मिले होने के कारण प्रकाशित नहीं होता है तो दोनों तेज एक प्रतीक होंगे ना तो अपने से 50 तो हो जाएगा तो दो पहला पक्ष क्या है क्या वो ठीक है प्रकाशित होता है ना ना अपनी कांति से युक्त होकर प्रकाशित होता है और प्रकाशित दूसरा पक्ष पक्ष क्या है की वैसा प्रकाशित होने पर भी और प्रकाशित होता है वैसा मतलब दिशा मत प्रकाशित होने पर भी क्या विद्वत रूप से प्रकाशित होता है तीसरा पक्ष है अन्य मिले होने के कारण अन्य तेज मिले हुए अन्य मिले होने के कारण रूप ऐसी प्रकाशित नहीं होता है इस पर कुछ तो प्रकाशित नहीं होता है क्यों अन्य होने के कारण हुआ होने के कारण अलग हो तो अरे भाई तो तारे होते हैं ना तो एक तारा दो तो सब तारे के प्रकाश मिल जाता तो दो तीन बल्ब जला दो मिल जाते हैं तो मिला हुआ लाल हरा तो बर्फ लगा दो तो मिला हुआ प्रकाश लगेगा आपको तो ये अच्छा। है आप गलतियाँ कम होगी ज्यादा लोग देखते हैं कुतो ही, तो अयम ने विद भाति कुतोय तस्य भाषा तस्वीर विभाति नूर्य भाति न चंद्रताक विदुता भाति कय अग्नि तम सर्वं, तस्य भाषा अनु भाति देखो, तत्र सूर्यः न भाति न इम विद्युतः न भाति अयम अग्नि कम भात अणुव भाति तम भात अणुव भाति तस्य भाषा तर्व तत् सूर्य न भाति चंद्र तारम न विद्युता न भानती अयम अग्निपुट तम भानतम अनु सर्व भाती सर्वं इधम तत्र विभा हो जाएगा हजारों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य मंगल विग्रह से विशिष्ट परमात्मा के प्रकाशित होने पर परमात्मा के समक्ष परमात्मा के प्रकाशित होने पर मतलब क्या है कि वो अत्यंत प्रकाशमान कौन है भगवान का दिव्य अरे विश्व क्या है भगवान के सभी विग्रह जो है अत्यंत प्रकाशमान है सभी विग्रह अत्यंत प्रकाशमान है हजारों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य मंगल विग्रह से विशिष्ट दिव्य मंगल विग्रह से विशिष्ट परमात्मा के प्रकाशित होने पर यहाँ प्रकाशमान कौन है दिव्य मंगल विग्रह उनसे विशिष्ट परमात्मा के प्रकाशित होने पर यह तथ्य हुआ परमात्मा के प्रकाशित होने पर सूर्य न भाती सूर्य प्रकाशित नहीं होता है सूर्य प्रकाशित, तो प्रकाशित नहीं। नहीं। परमात्मा भी तो नहीं परमात्मा के प्रकाश सूर्य प्रकाशित नहीं होता है सूर्य का प्रकाश जो है ना नेत्र से दिखाई देता है ना तो वहां भी सूर्य प्रकाशित नहीं हो सकता नहीं परमात्मा में सूत्र प्रकाशित सूर्य कहाँ प्रकाशित होता है सब कुछ परमात्मा में ही तो इसलिए क्या प्रकाशित होता है ना क्या प्रकाशित होता है उसके आधार पर तो ये प्रकाशित होने पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता है जैसे देखिए रात में तारा चंद्रमा प्रकाशित होता है और सूर्य के निकलने पर क्या कहते हैं नहीं प्रकाशित होता ये कहा जाता है ना तो वैसे ही जब परमात्मा के दर्शन होंगे दिन में क्या है चंद्रमा का प्रकाश फीका हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश फीका लगेगा जो भगवान दर्शन होने लगेगा नहीं नहीं उसके के समझे रात में चंद्रमा का प्रकाश रहता है सूर्य निकल आए तो आकाश में चंद्र तो रहेगा तो वैसा प्रकाश रहता है तो वैसे ही जब कितना सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है और भगवान दर्शन दे तो भगवान का प्रकाश इतना फैल जाएगा की सब ये जो है क्या लगे सूर्य जो है उस समय अप्रकाशित हो जाएगा अप्रकाशित हो जाएगा चंद्र सूर्य सूर्य है है भी प्रकाशित में प्लस मिल गया अब देखना कि यह है कि परमात्मा के प्रकाशित होने पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता है चंद्र तारकम ना चंद्रमा और तारे प्रकाशित नहीं होते हैं इमा विद्युता इमा विद्युता न तो ये विद्युत भी प्रकाशित नहीं होती है या विद्युत भी प्रकाशित नहीं होती है आयम अग्नि कुतः तो ये अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है तम भानतम उस परमात्मा के प्रकाशित होने के अनुकार से पश्चात उस परमात्मा के प्रकाशित होने के पश्चात ही सर्वम्वासी सब कुछ प्रकाशित होता है नहीं नहीं ये ये बताएंगे अभी शब्दार्थ लगा लो अर्थ व्याख्या फिर बताएंगे उस परमात्मा के प्रकाशित होने के पश्चात ही सब प्रकाशित होता है कार्य कारण भाव कारण पहले होगा कार्य बाद में होगा तो परमात्मा का प्रकाश कारण है और इन सब का प्रकाश क्या है कार्य है क्यों परमात्मा ही नहीं तो इनको प्रकाश दिया है फिर परमात्मा का ही प्रकाश इनके पास है तो साक्षात्कार ले रहे ना। ऐसा है ना यहाँ पर साक्षात्कार नहीं नहीं ये देखना हजारों सूर्यों के समान दिव्य मंगल विग्रह से विशिष्ट परमात्मा प्रकाशित होने पर न परमात्मा का प्रकाश होने पर दिव्य मंगल विग्रह से जब परमात्मा का दर्शन होगा तो परमात्मा का दर्शन होगा तो उनके श्री विग्रह का प्रकाश फैलेगा ना ले जब ये सूर्य प्रकाशित हो रहा है भगवान के दर्शन होगा तो भगवान तो क्या होगा की भगवान प्रकाशित होने लगेंगे तो वहाँ पर श्री विग्रह का प्रकाश फैल ना वो लेना है यहाँ पर नहीं वो, उन्हीं वो, तो वो वो तो है? उनकी देखो यहाँ पर उस परमात्मा के प्रकाशित होने के पश्चात ही सर्वम भाती सभी प्रकाशित होता है तत्व भाषा कर हुआ परमात्मा के प्रकाश से इदम सर्वम विभा सब प्रकाशित होता है परमात्मा के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है जैसे दूसरे के कपड़े ले करके खूबसल ध लिए तो दूसरे के आभूषण अलंकार धारण कर लिए खूबसल धंस लिया तो इसे सूर्य चंद्रमा के पास जो प्रकाश है सब तो भगवान का दिया हुआ है भगवान के दिए हुए प्रकाश थे सब तो प्रकाशित हो रहे है। तो ना। ना तो ना। हैं खुद मांगे के नहीं लेकिन भगवान का ही दिया हुआ है ना सब ये इन लोगों की तपस्या चलिए तो उनके प्रकाश से परमात्मा के प्रकाश ऐसी प्रकाशित होता है शब्दार्थ लग गया अब व्याख्यान में देखेंगे कैसा जो होगा देखो व्याख्यान आ गया व्याख्या पढ़ के हम देख रहे हैं परमात्मा ज्ञान स्वरूप है ठीक है दीप्ति अर्थ वाली भाधातु से भाती शब्द बनता है दीप्ति अर्थ क्या है प्रकाशित होना चमकना तो ये ज्ञान नहीं है ज्ञान नहीं है यह ध्यान रखना दीप्ति अर्थ वाली मतलब प्रकाशित होना या चमकना अर्थ वाली भाधातु से भाती शब्द बनता है सूर्य चंद्र आदि के समान नेत्रों से दृष्टमान प्रकाश परमात्म स्वरूप का नहीं होता है सूर्य चंद्र का प्रकाश नेत्रों से दिखाई देता है तो परमात्म स्वरूप का प्रकाश नेत्रों से दिखाई देगा नहीं ने। नेत्रों से दिखाई देने वाला प्रकाश किसका होगा भगवान के हाँ वह तो उनके श्री विग्रह का होता है परमात्मा का हजार परमात्मा का हजारों सूर्य के समान दिव्य मंगल विग्रह प्रकाशित होने आरोप नेत्रों से नहीं दिखाई दे क्या बोलो नेत्रो ऐसी परमात्मा का नहीं दिखाई देगा कहाँ सूर्य चंद्र आदि के समान नेत्रों दृष्ट प्रकाश परमात्मा के रूप का नहीं देखो मतलब ये सुनो सूर्य चंद्र आदि के समान जैसे इसका मतलब सूर्य चंद्र आदि के प्रकाश के समान सूर्य चंद्र आदि का प्रकाश क्या है नेत्रो ऐसी दृश्य है न तो परमात्मा स्वरूप का प्रकाश नेत्रों से दृश्य है क्या यहाँ सूर्य चंद्र आदि के समान कर रहे हैं सूर्य चंद्र आदि के प्रकाश के समान नेत्रों से सूर्यचंद आदि के समान नेत्रों से दृष्टमान प्रकाश परमात्म स्वरूप का नहीं होता मतलब परमात्म स्वरूप का प्रकाश वो नेत्रों से दृष्टमान नहीं है नेत्रों से क्या परमात्म स्वरूप का प्रकाश वह तो उनके श्री विग्रह को होता है श्री विग्रह का प्रकाश जो है वो नेत्रों से दृष्टमान होता है परमात्मा तो श्री विग्रह और परमात्मा स्वरूप में अंतर नहीं है पहले तो का तो का तो का तो ही प्रकाश प्रकाश होती है स्वरूप वही तो बोल रहे हैं कि वो नेत्रों से दिखाई देने वाला प्रकाश वो श्री विग्रह का है स्वरूप का नहीं है यही तो बोल रहे हैं कोई नई बात थोड़ा कही जा रही है स्वरूप का प्रकाश ये कहाँ बोला गया शायद यही बोले विग्रह का होता है स्वरूप का प्रकाश मतलब देना जब नेत्रों से दिखाई देने वाला प्रकाश ये परमात्मा स्वरूप का है की श्री विक्रय का है नेत्रों से दिखाई देने वाला प्रकाश परमात्मा तो स्वरूप का है या श्री विक्रय का है स्वरूप का तो नहीं है ना इसका मतलब स्वरूप का भी प्रकाश होता है नहीं स्वरूप का प्रकाश जब जब इसका कहा जाता है ना सुनो सुन वेदांत की समझाने की कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान परमात्मा प्रकाश स्वरूप है खूब बोलते हैं स्वयं प्रकाश कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है परमात्मा कैसा है स्वयं प्रकाश है तो ये जो स्वयं प्रकाश है जो तो स्वरूप भूत प्रकाश जो परमात्मा का है ज्ञान नेत्रों से दिखाई देने वाला है क्या नहीं, मतलब नहीं एक मिनट तो हम कह रहे हैं परमात्मा प्रकाश स्वरूप है कहते हैं ना स्वयं प्रकाश है प्रकाश स्वरूप है तो जो परमात्मा का स्वरूप बूथ प्रकाश है वो नेत्रों से दिखाई देने वाला प्रकाश है क्या तो, तो उसी अभिप्राय से लिखा गया है हाँ का जो अभी से हाँ वही हाँ, हाँ, तो बात है वो प्रकाश स्वरूप में नहीं रहेगा यही कहा गया दिखता है तो होता होगा दिखता होगा आगे देखना पर ये देखिए परमात्मा का हजारो सूर्य के समान दिव्य मंगल विग्रह प्रकाशित होने पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता चंद्र और तारे भी प्रकाशित नहीं होते अब विद्युत शब्द आया है ना ऑफिस में तो ये बिजली तो थी नहीं अंग्रेजों वाली जो ये सब आँख खराब कर रही है वही नमस्त बिजली ये इससे दो तो इस बिजली से आखें खराब हो गयी है अब जो पहले बिजली नहीं होती थी तो लोगों की आंख कम खराब होती थी जितना प्रकाश जितना प्रकाश में रहेंगे उतनी ज्यादा नेत्र खराब होते हैं अब गांवों में क्या है कि खेतों में लोग चले जाते थे सोच के लिए शौचालय होते नहीं थे दूर दूर खेतों में चले जाते थे अरम भी कितनी दूर चले जाते थे अब सब दिखाई देता था अब बिजली में रहने का ऐसा अभ्यास हो गया नीरम में चले नहीं जाता सो के उठेंगे सब काम उठे कर लेंगे क्यों भी चले जाएंगे आते आते है तो जाता इससे हो गई उसकी तो अब देखना अत्यंत दीप्तिमान नभस्त बिजलियाँ भी प्रकाशित नहीं होती हैं आकाश की जो बिजली है वही शास्त्रों में आई है वही पहले इस रूप में नहीं थी तो यह अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है अर्थात उनके दिव्य मंगल विग्रह की दीप्ति का साक्षात्कार होने आरोप सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे विद्युत और अग्नि का प्रकाश विरोता है अभिभूत हो जाता है डब जाता है ढकसा जाता है डब जाता है ढक जाता है ऐसा कह सकते हैं भव्य युगपद उठिता यदि महात्मा सूर्य भव्युगप उठिता दिव्य कर से आकाश में यदि हजारों सूर्यो का युगपद उदय हो जाए उ कर से उदय यदि आकाश में हजारों सूर्यो का एक साथ उदय हो जाए तो यदि भाषति सात भाषा तस् महात्मना तो हजारों सूर्यों का एक साथ उदय हो जाए तो उसकी खूब प्रभाव होगी ना खूब कांति होगी तो तत् महात्मा भाषा उस महात्मा श्री कृष्ण की कांति के समान मतलब महात्मा श्री कृष्ण की श्री विग्रह की क्रांति के समान सात सा वो कांति हो सकती है सियात संभावना हाँ संभावना अर्थ में है तो महात्मा श्री कृष्ण की क्रांति के समान शायद वो क्रांति हो जाए ऐसा संभव नामी इसी तो, तो विश्वरूप होने पर ही उनको दिखे ना उससे पहले जब उपदेश कर रहे थे तब तो विग्रह था पहले उन्होंने अपने दर्शन नहीं कराया ना पहले तो भगवान ने ये भी तो नहीं, नहीं। समझता है प्राकृतिक नहीं समझा तो नहीं अपराधिक विग्रह वाले परमात्मा के सामने आने पर भी अपराकृत का दर्शन नहीं होता तो है ऐसा उनकी कृपा के बिना नहीं जान सकते भगवान है सामने आने पर भी नहीं नहीं नहीं जान सकते का का दर्शन तो नहीं का दर्शन नहीं तो तो तो हो हो रहा रहा था था ना पहले पहले तभी क्या है कि मत्वा हे हे हे कृष्ण यादव महिमानं मैं ये बिहार सह भोजन अथवाच्युत ताम कि तो तो जब दर्शन किया भगवान का तब घबराने लगा कि हमने थी ये सखाए की सखा ऐसा मान करके तो जबरदस्ती है कृष्ण हे यादव को कहता रहा हूँ और आपकी महिमा को बिना जाने जो कुछ कुछ मैं आपको बोलता रहा हूँ प्रभु क्षमा कर दो तो बाद में समझ में आया भगवान है चले तुमको तो मित्र मान रहे थे तो आपकृत का दर्शन नहीं होता है तुम तो भी प्रसाद बिना नहीं भगवान सामने आया तभी नहीं पहचान सकता है इसलिए तो भजन करना पड़ता है नहीं भगवान आ जाते हैं तब भी नहीं दिख पाता तो भजन नहीं होगा तो नहीं समझ नहीं, नहीं आएंगे अच्छा इस प्रकार गीता में श्री विग्रह की क्रांति को हजारों सूर्यों से बढ़कर कहा गया है वह क्यों निरत से प्रकाश मान है कौन श्री विग्रह तो भगवान के दर्शन के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी रात में भगवान आ जाए तो कैसे देखेंगे सोचने व्रत नहीं है ऐसा तो उनकी हो हो तो अब उनकी होगी जैसे कृष्ण अर्जुन जी ने देखा प्रकाश नहीं होगा सिर्फ देख नहीं पाएंगे ऐसा है तो बल्कि क्या है कि भगवान के प्रकाश से रात में वस्तुएं दूसरी वस्तु दिखाई देती है गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रकाश से ही दूसरी वस्तु को देख लेती थी रात में अब आगे देखेंगे रात्रि में भी उसके अति भव्य दर्शन होते हैं उस उसकी अंगकांति से ही अन्य वस्तु में प्रकाशित होती दिखाई देती हैं। भगवान का विग्रह असीम तेज वाला है उसके समान तेज किसी का नहीं है भगवान के दर्शन काल में ऐसा अनुभव होता है कि सभी दिशाओं में प्रकाश का प्रवाह बह रहा है प्रकाश क्या श्री विग्रह का है ना? नीति प्रकाश भी नहीं हुआ आप कहना क्या कहते हैं उनका भी तो प्रकाश कभी वो चाहे होगा नहीं चाहे नहीं होगा हमेशा प्रकाश तो है हम भगवान के श्री विग्रह का प्र...